संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जय कृष्ण राय तुषार की कुछ कविताएं। पहली कविता चेहरा तुम्हारा सांझ चूल्हे की धुए में लग रहा चेहरा तुम्हारा जो घिरा हो बादलों में एक टुकड़ा चांद प्यारा रोटियों के शिल्प में है हीर रांझा की कहानी, शाम हो या दोपहर हो हंसी पीड़ा और पानी याद रहता है तुम्हें सब कब कहा किसने पुकारा एक खौरा फूल पर बैठा हुआ तुमको निहारे और नन्हा दूध मुहा उलझी तुम्हारी लट सवारे दिन गुलाबी और रंगोली बनाने का इशारा मस्जिदों में हो अजाने मंदिरों में आरती हो एक घी का दिया चौरे पर तुम ही तो बारती हो जाग उठता देख तुमको झील का सोया किनारा सांझ चूल्हे के धुएं में लग रहा, रहा चेहरा तुम्हारा जो घिरा हो बादलों में एक टुकड़ा चांद प्यारा एक टुकड़ा चांद प्यारा दूसरी कविता पिता पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना यज्ञ की आहुति कथा के पान में रहना जब कभी माँ को तुम्हारी याद आएगी अर्घ देगी तुम्हें तुम पर जल चढ़ाएगी और तुम भी देवता भगवान में रहना पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना अब नहीं आराम कुर्सी बस कथाओं में रहोगे प्यार से छूकर हमारा मन समीरन में बहोगे फूल की इन खुशबुओं में, में लॉन में रहना पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना माँ हुई जोगन तुम्हारा चित्र मणती है भागवत के पृष्ठ सा वह तुम्हें पढ़ती है स्वर्ग में तुम भी उसी के ध्यान में रहना पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना चांद तारों से निकल कर, कभी तो आना हम अगर भटके हमें फिर राह दिखलाना सात सुर में बांसुरी की तान में रहना पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना पिता हमने गलतियाँ की हैं, क्षमा करना हमें दे आशीष हर धन धान्य से भरना तुम हमारे गीत में ईमान में रहना पिता घर की खिड़कियों दालान में रहना घर की खिड़कियों दालान में रहना तीसरी और अंतिम कविता धूप खिलेगी धूप खिलेगी हसकर फूलों सी कोहरा छट जाएगा जल पंछी डूब कर नहायेंगे मौसम फिर बजरे पर गाएगा। हाथों में हाथ लिए मन में विश्वास लिए चलना है जहाँ जहाँ पर उजास गायब है बनकर दीप सगुन जलना है फिर हम में से कोई सूरज बन नई किरण नई सुबह लाएगा मौसम फिर बजरे पर, पर गाएगा, जीवन के वासंती, वासंती पन्नू पर, पर एक, एक कलम चुपके से डोलेगी जो, जो कुछ, कुछ भी अन कहा रहा अब तक, तक मन, मन, की मन की उन, उन परतों, को परतों को खोलेगी गल बहियों के दिन, दिन, दिन फिर, फिर याद करो मन को एहसास गुदगुदायेगा मौसम फिर बजरे पर गाएगा। टहनी पर एक ही गुलाब खिला इससे तुम आरती उतारना एक फूल मुझको भी मान प्रिय जूड़े में गूद कर संवार जब भी ये फूल हवा छू लेगी सारा आकाश महक उठेगा मौसम फिर बजरे पर गाएगा, मौसम फिर बजरे पर गाएगा। अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे, थे, थे। जय कृष्ण राय, राय तुषार की कुछ कविताएं। कविताएक स्वर पर, भारती परिमल